आठवां अध्याय पुरा भगवते स्तुति कहती है हरे हे ओम ओम उपयाम गृहीतो स्या देते व्यस्पा विष्णु उरगाय खते सो मस्तक गु रक्त स्वमात्वा दभन्न अर्थात आदित्य देव के तरह आपको कलश में ग्रहण करते हैं हे विष्णु हम आपके लिए स्तोत्र गाते हैं आप सोम रस की रक्षा कीजिए आप हमारी रक्षा कीजिए कोई भी आपका दमन न कर सके हे इंद्रदेव आप अहिंसक हैं आप हमारे पास पधारिए आप हवि को ग्रहण कीजिए आप धनवान हैं आप अपने दान से हमें भी धनवान बनाइए हम आदित्यों जैसा स्नेह पाने के लिए इंद्र देव की उपासना करते हैं हे पात्र हम आदित्य देव की प्रसन्नता के लिए आपको ग्रहण करते हैं आदित्य देव शांत चित्त हैं आनंद दाता हैं देवों और मनुष्यों का कल्याण करने वाले हैं यज्ञ देवाओं के प्रति हैं हे अच्छे मन वाले आदित्य गण हम आप सब के लिए सुखकारी हों आप ही प्राचीन और श्रेष्ठ मति हमें प्रदान हो इससे विपरीत बुद्धि वाले भी यज्ञ भाव में रुचि लें आदित्य देव की प्रसन्नता के लिए सोम को ग्रहण करते हैं हे आदित्य आप सोम रस पीकर प्रसन्न होइए जो यजमान दम्पति श्रेष्ठ वचनों से इनकी उपासना करते हैं श्रद्धा रखते हैं उनके पुरुषार्थी पुत्र पैदा होते हैं धन धान्य भरपूर रहते हैं घर में सुख शांति रहती है हे सविता देव हमारा आज सुखदाई हो हमारा कल सुखदाई हो हमारा प्रतिदिन सुखदाई हो हम सुखदाई घर में रहें हमारी बुद्धि सुखदाई हो हम सदा सुख भोगने योग्य रहें हमने कलश ग्रहण कर लिया है सविता देव अन्नदाता हैं वह हमें अन्न प्रदान करने की कृपा करें आप हमारे लिए अन्न धारे आप यज्ञ पति का यज्ञ पूरीए हम अपने सौभाग्य के लिए सविता देवी की उपासना करते हैं हे सोम आपको कलश में ग्रहण कर लिया है आप सुख दाता हैं आप सुप्रतिष्ठित हैं आप विशाल हैं आप कर्तव्य पालक हैं हम आपको नमन करते हैं सभी देवों के लिए आपकी स्थापना की जाती है आप देवों के मूल स्थान हैं पुनः भगवती श्रुति कहती हैं hareh omam om, upayamagrihitosi brahaspati so tasya devaso mat indra indriyavatah patnevatam graham vidhyasam aham parastadadam avastadadhyantaricham tadume pita bhuta अहगं सौरजभ वक्ततौ ददर्शाहं देवाना परमं गुहायत्त हे सोम आप बृहस्पति के पुत्र हैं आपने सबकी अनुग्रह के लिए अनुकंपा के लिए उपजाया गया है हमने आपको उपयाम में ग्रहण कर लिया है हम सोम को पत्नी के साथ ग्रहण करते हैं हम उनकी वडोत्री करते हैं अंतरिक्ष पिता तुल्य है हम सब ओर से उनका संरक्षण पाएं हम दोनों ओर से सूर्य के दर्शन करें हम देवताओं की परम गुहा में दर्शन करें हे agne आप पत्नी सहित सोम रस पीने की कृपा कीजिए आप त्वष्टा देव आप के भांति सोमपान कीजिए हम आपके लिए आहुति समर्पित करते हैं हे प्रजापते आप ओज धारिए आप हमें ओजवान बनाइए हम प्राक्रमी हैं आप हमारे लिए प्राक्रम धारिए हम वैभववान हैं हम शक्तिशाली हैं हे सोम आपको कलश में ग्रहण कर लिया है आप हरे रंग के हैं आप योजन दूर से अपने घोड़ों की सहायता से पधारिए आप इंद्र के साथ हरे रंग के घोड़ों वाले रथ पर पधारिए सोम आप उपासना योग्य हैं हम बार-बार आपको आमंत्रित करते हैं हम उक्त मंत्र से आपकी उपासना करते हैं आप घोड़ों के प्रेरक हैं आप गायों के प्रेरक हैं हम यजुर्वेद के मंत्रों से आपकी उपासना करते हैं हम अपने अभिष्ट की पूर्ति चाहते हैं आप देवताओं के प्रति यज्ञ आदि से संबंधित पापों को दूर करने वाले हैं आप यज्ञ आदि से संबंधित मनुष्यों के पापों को दूर करने वाले हैं पितरों के प्रति किए गए पापों को दूर करने वाले हैं आप अपने आप के प्रति किए गए पापों को दूर करने वाले हैं आप जाने अनजाने में किए गए पापों को दूर करने वाले हैं आप हमें सभी पापों से मुक्त करने की कृपा करें हम ब्रजस्वी रहें हम दूध पूर्ण रहें हम श्रेष्ठ शरीर वाले रहें हम मन से कल्याणकारी रहें त्वष्टा देव हमारे लिए धन धारीय आप हमें धन दीजिए आप हमें कष्ट विहीन करने की कृपा करें हे इंद्रदेव आप हमें अच्छा मन दीजिए आप हमें इष्ट गाईया दीजिए आप हमें वीरता वाली भावना दीजिए आप हमें कल्याणकारी भावनाओं से भरिए आप ब्राह्मणों द्वारा देवताओं के लिए किए गए कार्यों के प्रति श्रेष्ठ बुद्धि से जोड़िए यजमानों की ओर से भेंट की गई आहुति को स्वीकार कीजिए हम ब्रजस्वी रहे हम दुग्धपूर्ण रहे हम श्रेष्ठ शरीर को धारण करें हम मन से कल्याणकारी रहे त्वष्टा देव हमारे लिए धन धारीय आप हमें धन दीजिए आप हमें कष्ट विहीन करने की कृपा कीजिए हे सविता देव आप धन धारण करता है आप के लिए हम यज्ञ करते हैं प्रजापति निधिवान है प्रजापति पालक है आगनेय त्वष्ट्रादेव विष्णु यजमान के लिए श्रेष्ठ संतान धारण की कृपा करें यजमान के लिए धन धारण की कृपा करें हम इन सब देवताओं के लिए आहुति भेंट करते हैं हे देवों यज्ञ सदन आपके लिए सुगम बना लिया गया है आप आसानी से यज्ञ सेवन करने का काम कर सकते हैं आपके लिए पात्र हवि से भरे हैं आपके लिए हवि वहन कर रहे हैं आप हमारे लिए धनधारीये ये सभी आहूतियां धन के लिए अर्पित हैं हे Agne आपने जिनका आवाहन किया है उन देवों को अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की कृपा कीजिए आप यज्ञ में दी गई हावी को ग्रहण कीजिए आप सारे यज्ञ की आहूतियां ग्रहण करने की कृपा कीजिए हम आपके लिए आहूतियां समर्पित करते हैं हे Agne जिस यज्ञ के लिए आपको यहां आमंत्रित किया गया है उसे आपने अच्छी तरह पूरा किया इसलिए अब ज्ञान संपन्न आप अपने स्थान की ओर प्रस्थान करते हुए यह आहुति स्वीकार कीजिए हे देवतागण आप यज्ञ के ज्ञाता हैं आप अपने हाथ स्थान की ओर गमन करें आप मन के स्वामी हैं इस यज्ञ में आपके लिए आहुति अर्पित करते हैं आप हमारे लिए शुद्ध वायु धारिए हे यज्ञदेव आप यज्ञ की ओर जाइए आप यज्ञपति को प्राप्त होइए आप अपने मूल स्थान को जाइए यह आपका यज्ञ है आप यज्ञपति के पास जाइए हम आपको आहुति भेंट करते हैं हम हजारों वाणीओं से आपकी स्तुति करते हैं आप सर्वाधिक वीर हैं हम इस यज्ञ में आपके लिए आहुति अर्पित करते हैं आप पृथ्वी पर अजगर के समान भयावना मतमनीय सूर्य के प्रस्थान के लिए वरुण देव मार्ग को सुगम बनाने की कृपा करें वरुण देव जहां पैर न रखें वहां भी मार्ग बना देते हैं प्रतिघात कर देते हैं वरुण देव हृदय के कष्ट को दूर करते हैं वरुण देव के पास दुष्ट नासि हैं वरुण देव प्रतिष्ठित देव हैं हमारा इन्हें नमन हे अग्नि आप जल में प्रवेश कीजिए ताकि जलधारा नीचे न गिर पाए आप असुरों से यज्ञ की रक्षा कीजिए आप संविधा को ग्रहण करने की कृपा कीजिए हे अगने आपकी जिह्वा यज्ञ का घी धारण करने के लिए प्रेरित हो हम अग्नि के लिए आहुति अर्पित करते हैं हे सोम आप हृदय समुद्र हैं आप जलमय हैं आपको हम वहां स्थापित करते हैं आपकी औषधियां और जल हमारे लिए प्रभाहित हों यज्ञपते हम आपके लिए सूक्त उच्चारते हैं विधि विधान पूर्वक आहुति अर्पित करते हैं आपके लिए नमन हे दिव्य जल यह सोम पात्र आपका गर्व है आप प्रेम से इसे ग्रहण करें आप इसका पोषण करते हुए ग्रहण करें आप लोक के लिए इसे ग्रहण करें आप इसकी इच्छा करिए आप भी सुखी रहे हमें भी सुखी रखिए और हमारा संरक्षण कीजिए हे अबव्रथ आप निचोड़ने वाले हैं आप निरंतर बहने वाले हैं आप दैवी से देवों के प्रति हमारे पाप दूर करने की कृपा कीजिए आप मनुष्यों के प्रति किए हमारे पापों को दूर करने की कृपा कीजिए आप परेशान करने वाले सत्रों को दूर करने की कृपा कीजिए आपकी कृपा से देवत्व बढ़ता है 10 माह के गर्भ से जैसे जराए के साथ जाइए जैसे वह वाइव जाती है जैसे वह समुद्र जाता है वैसे ही आप 10 मास के जरायु से के साथ उत्पन्न होइए